को कहते हैं कि न तो ईश्वर ने अज्ञान बनाया है ईश्वर ने अज्ञान नहीं बनाया है ज्ञान भी नहीं बनाया है कश्मीरी तो शहरों का कहना है ईश्वर ने ज्ञान अज्ञान नहीं बनाया है और ये दोनों अनादि भी नहीं है सब तो तो क्या है बोले हमारी मौज है हम ही अपने को अज्ञानी बना के रखते हैं हम ही अपने को ज्ञानी बना के रखते हैं हमारी मौज हो तो ज्ञान को छोड़ सकते हैं हमारी मौज हो तो ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं न तो ये अनाधि परम्परा से ज्ञान अज्ञान हैं और न तो ईश्वर ने बनाया है तो ये क्या है तो ये हमारी हमारा ही उल्लास है हम ही अपने को हीरे वाला मान के हीरे का भाव बढ़ता है तो धनी मान लेते हैं और धीरे का भाव घटता है तो गरीब मान लेते हैं ईश्वर ने हमको तो धीरे वाला नहीं बनाया है अपनी एक जात मान लेते हैं उसमें कहीं कोई मरे ऐसा तो रोने लगता है अपना एक मजहब मान लेते हैं उसमें कहीं फड़क पड़े ऐसा तो रोने लगता है तो ये सब का सब हमारा हमारा है भक्त लोग मानते हैं कि हमारा पारतंत्र है जो ही बांधे सो ही छोड़े ईश्वर ने हमको बांध दिया है और ईश्वर हमको छोड़ेगा तो हम टूट जाएंगे। उसने अभी अज्ञानी बना रखा है वो ज्ञानी बना लेगा तो हम ज्ञानी हो जाएंगे तो भक्त लोग तो ईश्वर ही ज्ञानी अज्ञानी बना के हमारे साथ खेल रहा है जो ऊपर तंत्र है ईश्वर स्वतंत्र है आ, मेरी संयोग मानते हैं कि तो हमारी स्वतंत्रता है सुनर स्वतंत्रता है। तो दुनिया में कुछ हो जाए हम अपने को तो दुखी न माने इसमें हम स्वतंत्र हैं मृत्यु हो जाए हो जाए मृत्यु बड़े बड़े बहादुर हमारे तो बचपन में उनकी बड़ी चर्चा होती थी एक खुदी बोस के साथी थे स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों को फांसी की सजा हुई थी हुँ? बंग वो दंग भंग जब उसको फांसी की सजा सुना दी अंग्रेजों ने उसके बाद जितनी देर थी उसने उसका वजन बढ़ा वो हंसता था खिलता था और ये बहुत अच्छा हुआ जो हमको तो फांसी की सजा हुई तो क्यों भाई तो बोले कहीं काला पानी हमको भेज देते तो हम 10-20 वर्ष वहां पड़े रहते और बहुत दुख पाते और अब तो हमारी फांसी होगी तो हम मरेंगे फिर जन्म लेंगे 15-20 बरस में तो फिर हम स्वतंत्रता का आंदोलन करेंगे अपना काम करेंगे वो मरने के नाम पर खुश हुआ हो ऐसे बहुत से बहादुर हुए जो गाते हुए फांसी पर लटके सर फोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हमें भी जाते थे ऐसा सकते हैं फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में तो और हम अपना सिर कटाना चाहते हैं देखना है जोर कितना वादी है खातिर में है कत्ल करने वाले के हाथों में कितना जोर है ये अब हम देखेंगे और तिरंगा झंडा हो पूजा झंडा रहे हमारा वहां गंडा पड़ने का डर होता बंदूक चलने का वहां सबसे आगे जाते तो ये मैंने उत्साह की जो अपने अंदर कमी है ना छोड़ नहीं सकते और भगवान छुड़ावे तो रोते हैं ये गीता में ऐसे लिखा है तो ना आपको याद होना चाहिए आश्चर्य मोक्ष काम मोक्षादेव विभीषिका बड़ी आश्चर्य की बात है क्या है भाई तुम चाहते तो हो सब मुक्त होना और भगवान जब तुमको मुक्त करता है तब डरते हो आश्चर्य मोक्ष काम मोक्षादेव विभीषिका तुम चाहते हो हम सारी दुनिया से मुक्त हो जाए और भगवान पांच रुपए से मुक्त करता है तो हाय हाय चिल्लाने लगते हैं है? आजकल जब मोक्ष का मतलब मोक्षादेव ऋषिका तो भक्ति के सिद्धांत में सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ये ज्ञान होने से आ, आ, मेरे हाथ में भी कुछ है इस भ्रम की निवृत्ति हो जाती है और फिर तो जैसे जैसी राखो वैसी रहो भगवान तपस्वी जीवन बतावे बनावे तो रो भोग बनेंगे हाय हाय हम भोगने में गए और भगवान तपस्वी बनावे तो हाय हमारे पास तो कुछ सही नहीं दोनों तरह से हाय हाय करके भगवान के कान खाते हैं होना बिल्कुल अपने ईश्वर के हाथ में है तब जो होता है तो होने दो और तुम्हारे अज्ञान से है तो अज्ञान को मिटा दो और तुम्हारी मौज है तो जरा अपनी मौज बदल दो आज देवकूफी के दुख का कारण और कोई नहीं है चार बात भी मानता है नरक स्वर्ग आदि का जो दुख है वो अज्ञानकृत है बोला नोट कर लो चार बात यही मानता है अज्ञानकृत दुख है यही लोग मानते हैं कि प्रमाद के कारण दुख है बौद्ध लोग मानते हैं अविद्या के कारण दुख है न्याय वैश्विक मानते हैं निथ्या ज्ञान से दुख है सांख्य लोग मानते हैं अविवेक के कारण दुख है मूमांसक लोग मानते हैं शास्त्र का और जिस सिद्धांत है उसका संस्कार न होने के कारण आहा। तुम ऐसे ऐसे काम कर डालते हो कि स्वयं बन जाते हो जानते चाहे अपने आप को नहीं जानते हो इसलिए तुमको दुख है कि तो जहां अपनी ही नासमझी से सारा अनर्थ हो दुःख प्राप्त हो रहा है वहां थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है भ्रमणा संसारवा नि वो आप संसारी नहीं हैं आप भ्रम बस अपने को संसारी मानते हैं भ्रम से जो चीज मानी जाती है वो सच्ची कभी होती नहीं और भ्रम के मिटने से जो चीज मिट जाती है वो भी कभी सच्ची होती नहीं हम दुखी हैं ये भ्रम है अरे आप हैं इससे बढ़िया इससे इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि आप हैं अच्छा इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि जैसे सिनेमा में सब तमाशे देखे जाते हैं आग लगती है लड़ाई होती है बिछड़ता है मरता है, है और आप उसका तमाशा देखते हैं ऐसे आप इस जीवन का तमाशा देख रहे हैं आप तमाशाई हैं इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है कि आप हैं और जिंदगी के बाहर के सारे तमाशे देख रहे हैं और इससे बढ़िया क्या होगा कि आप अपने प्यारे हैं इससे बढ़िया क्या होगा कि आप कभी मर नहीं सकते बढ़िया क्या होगा कि आप कभी अज्ञान नहीं हो सकते इसकी बढ़िया क्या है कि आप कभी दुख नहीं हो सकते ऐसा बढ़िया क्या है कि कोई दुश्मन आपका कोई दुकसान नहीं कर सकता ये तो सांची बात नहीं सच्ची है ये कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलती है वो ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने से नहीं मिलती है कोई सेस फेस होने से नहीं मिलती है कोई रेस वाला ड्रेस वाला होने से ये चीज नहीं मिलती है ये तो ये तो मिली मिलाई है तो भ्रमा संसारवा ने व संसार में जितना दुख है जितनी चढ़ता है और मृत्यु का जितना भय है वो सब नासमझी में से निकला हुआ है ना धर्मांवान धर्म की निवृत्ति के लिए रोशनी चाहिए प्रकाश चाहिए नहीं? हम एक शहर में पहले पहल रात को पहुंचे तो दिशा का ठीक ज्ञान नहीं हुआ पूरा कौन परस पूछ लिया भाई उन दिनों हम उत्तर दिशा की ओर अपना सिर करके नहीं सोते थे की बात है शास्त्र में लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करते नहीं सोने तो पूछ लेते थे भाई इस चार पालिका सिरहाना घर को है। तो जैसा बताया वो नहीं देता हो जब समेरे ही सूर्य की रोट प्रकाश हुआ देखा सूर्योदय दे किस और हो रहा है तो सूर्य का प्रकाश होते ही दिशा का ज्ञान हो गया ये पूर्व है ये पश्चिम है और तो बिर्घ्रम बेटी मिलते हैं ना बुद्धि में फिर गर्मों करके गंगा बंदन किया फिर शाम को सूर्यास्त किया अब धीरे धीरे धीरे ये संस्कार दृढ़ हो गया कि कौन पूर्व है कौन पश्चिम है अच्छा बुद्धि में है मालूम तो पड़ता है अब भी एक शहर है गाजीपुर उत्तर तो प्रदेश में बचपन से ही आठ दस बरस की उम्र से ही हमको जाना पड़ता था तो दिर्भ्रम हो गया वहां की जो जज्डी कचहरी थी उन दोनों वो दक्षिणाभिमुख थी हमको तो मालूम पड़ता था कि उत्तराभिमुख है जेलखाना तो है ट्रेन है अब हमारी ट्रेन जब वहां से निकलती है कभी वो तो हमको वही भ्रम वाली दिशा मालूम पड़ती है ट्रेन जाती है पूरब को हमको मालूम पड़ता है पश्चिम को जा रही है लेकिन हमारी बुद्धि में वो भ्रम नहीं है वो हम जानते हैं कि ये ट्रेन ट्रेन जो गाजीपुर से बढ़िया जा रही है तो पूरब की ओर जा रही है पश्चिम की ओर से नहीं जा रही है पश्चिम की ओर नहीं जा रही है। तो भ्रम प्रतीत होता है परंतु बुद्धि में वो बाधित है ना बुद्धि में भ्रम नहीं है वो तो अभ्यास संस्कार में भ्रम है तो भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश चाहिए दिग्भ्रम दूर करने के लिए यदि आप कांच को हीरा समझते हो तो जांच कर लीजिए उसकी जांच कर लीजिए तो मालूम पड़ेगा ये कांच है हीरा नहीं जिसको आप हीरा समझ के रोते हैं मुझे समझ से खुश भी होता है एक, एक बात आपको तो सुनाता हूं हम लोग जा रहे थे बदरीनाथ पैदल तो जा रहे थे और तो राजा के पास एक घड़ी थी उन दिनों को सौ सौ रूपये की फील किसी ने दिया था और तो उधर उधर प्रयाग के आगे जाने पर हम लोग किसी चट्टी में रात को सोए और जब वहां से पांच चार मील चल के सवेरे सवेरे आगे बढ़ गए तब दादाजी को मालूम पड़ा कि हमारी घड़ी तो कहीं गिर गई या छूट गई तो हम बढ़े आगे और वो लौट के गए पीछे घड़ी घोड़ने के लिए तो हम तो 10-11 मील 12 मील चल के फिर तो बैठ गए जब दादाजी लौट के आएंगे तब आगे चलेंगे दादाजी लौट के आए बड़ी धूप हो गई थी कड़ी धूप खांसते थे सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था ब्याक अच्छा मैंने कहा झकनी पर से पानी ले आओ पानी लेने गए दादाजी तो वहां एक अंगूठी मिली और वो चमाचम चमकती थी तो आए हमको दिखाया ने कहा भाई ये कब तो गिरे की अंगूठी है कि दो के तो दो रुपए रूपये से जरूर होगी अब महाराज सवा सौ की घड़ी खोने का जो दुख था वो तुरंत मिट गया देखो तो भगवान ने हाँ हाँ भगवान ने सवा सौ रूपये को का तो, तो नुकसान किया और दो हजार रूपये की अंगूठी दे दी अब वहाँ ढूंढना यात्रियों में ये तो शक नहीं था कि किसकी चौथी यात्री तो, तो वहां आते जाते हैं ना रहते तो है नहीं किसकी कब गिरी तो वो अंगूठी लेकर हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे तो जो बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां जाके किसी को दिखाया कि ये अंगूठी कितने की है उसने तो बताया तो चार आने की लोग देखो ब्रह्म से धनी हुए ब्रह्म से गरीब हो गए भ्रम ही है ना दोनों हमको ये हीरे की अंगूठी मिल गई और ये तो कांच की है ऐसे ये दुनिया में जितने दुख सुख हैं ये बिल्कुल भ्रांत हैं वो न कोई अपना है न कोई पराया है न कोई मिलता है न कोई विछुड़ता है ये के बारे में आपका ख्याल हो कि हमसे बहुत प्रेम करता रहे तभी तक ये पोल पट्टी है जब तक हम समझते रहे हैं क्योंकि तो उसके पास कोई और ऐसा है जिससे वो आपसे भी ज्यादा प्रेम करता रहे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता खासकर करके गिरस्त लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये हमारा चेला उनसे बहुत प्रेम करता है उनको प्रेम क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है तो वो दूसरे के प्रेम पर विश्वास ज्यादा करते हैं आदमी दूसरे के धन को जैसे गरीब लोग हैं ना और दूसरे के पास लाख रुपया हो तो करोड़ बता देंगे दूसरे के धन को कम नहीं आ घास तो जाते हैं तो ये हमसे बहुत प्रेम करता है यदि उसकी पुल पट्टी खुल जाएगी तो आप देखेंगे कि आपसे वो जितना प्रेम करता है उससे ज्यादा प्रेम करने के लिए उसके पास कोई और है तो शायद वही हम हों शाह तो नहीं हूं वो आप नहीं हैं वो उसका अपना आपा है हाँ जिससे वो ज्यादा प्रेम करता है उसके सामने वो तीन लोग को निछावर करके फेंक सकता है और यदि ईश्वर भी उसके मन के अनुसार न चले तो ईश्वर को भी चार गाड़ी चुना देंगे सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से आप अपने आप को दुखी मत कीजिए अच्छा जी तो आइए अपने बारे में जब आपका ज्ञान आएगा तब ये भ्रम में जाएगा असल में ब्रह्म तो ईश्वर के बारे में भी है और ब्रह्म जगत के बारे में भी है और ब्रह्म अपने बारे में भी है ब्रह्म है तो आप अपने आप को देखिए कूटस्थम बोध मद्वैतम आत्मान परिभाव भाकृह भ्रम मुक्तवा भावम वाज्य एक अहंकार बीच में आ गया है आप अपने को वो रोशनी नहीं समझते जो सबके हृदय में प्रतिबिंबित होती है आप वो प्रकाश हैं जो देश के भीतर नहीं होता देश का प्रकाशक होता है तो और राजनीति में और राष्ट्रीयता में तो भारत भारतवर्ष एक देश है ऐसा ना इंग्लैंड एक देश है देश पैदा होते मिटते रहते हो आप कमाने ना? रप? पाकिस्तान पहले कहाँ था बन गए ऐसे दो देश पहले अलग अलग होते हैं फिर एक जाते हैं एक होते हैं फिर अलग अलग होते हैं इसका नाम देश नहीं है देश माने ये जो लंबाई चौड़ाई मालूम पड़ती है ये लंबाई ये चौड़ाई इसके अंदर मैं हूं ये भ्रम है प्रांतीयता का दो व्याम हो मैं प्रमुख प्रांत का हूं दूसरे प्रांत को तकलीफ देने वाला हो जाता है कलकत्ते में बिहारी और बंगाली की ऐसी लड़ाई होती है जैसे हिंदू मुसलमान की पहले हुआ करती थी ऐसी महाराज बिहारी और बंगाली आपस में लड़ते हैं जहां महाराष्ट्र और गुजरात का दंगा हमने अपने यहां से लेकर मैं था, था यहां तो क्रांतीयता राष्ट्रीयता को मार डालते हैं और राष्ट्रीयता अंतरराष्ट्रीयता को मार डालते हैं जातीयता मानवता को मारती है मजहब धर्म को मारता है जितना परिच्छि भाव आप करेंगे आपने अपने को एक टुकड़ा समझा और दूसरे टुकड़े से खना खन और खन खन खन खन तेजा बाघे चमसम चमक उठे तलवार जहां अपने को आप टुकड़ा मानेंगे तो पत्नी से भी लड़ाई होगी हो पति से भी होगी भाई से भी होगी बेटी से भी होगी मां से भी होगी आपका जो अलगाव है वो लड़ेगा आप वो हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई की माप में होती आप एशियाई भी हैं यूरोपियन भी हैं अमेरिकन भी हैं अफ्रीकन भी हैं आप क्या नहीं हैं आप धर्मात्मा हैं हिन्दू मुसलमान ईसाई सब रहे हैं आप मनुष्य हैं आप में ब्राह्मण क्षत्रिय सब है आप जीव आत्मा हैं आप में पशु पक्षी बहुत है आप अद्वितीय ब्रह्म हैं अपने आप को जानिए आप कौन है स्थम दौमदम पुनः पुनः विचार कीजिए। क्योंकि तो अनाज काल से आपकी उपासना में ये जो भ्रम भर गया है कि मैं नन्ना मुन्ना हूं ये बचपन छोड़िए ये बचपन है वो अपने को छोटा मान बैठना ये बचपन है बचपन बाल्य अवस्था ज्ञान का की अधिकथित अवस्था है अपने कुछ चाहे वृहमानस है तो हो हम भ्रम मुक्तवा सबके दिल में एक रोशनी रोशन हो रही है सबके हृदय में एक ही ज्ञान है एक ही सत्य है एक ही आनंद है सबके हृदय में आप टस्थ बोध अद्वैत और ऊटस्थ में क्या होता है छोटा आप देखो कूटस्थ का सुनार के घर में डिलवर करने के लिए जो लोहे की निहाई होती है न जिसके छोटी की रखौड़ी लेकर सोने को चांदी को सुनार पीटता है उस लोहे के निहाय को संस्कृत भाषा में बोलते हैं ऊपर तो उस पर कितने जीवर तोड़े जाते हैं और कितने जीवर बनते हैं और वो ज्यों कहते हो महाराज सुनार की कितनी पीढ़ी सी चला रहा है और तो कितनी तीजी तक रहता है और जो और कितने बनते हैं और बिगाते हैं तो उसको बोलते हैं कूटवत् स्थित आत्मा क्या है बोले भी है इसमें क्या होता है कि कितनी सकल सूरत बनती है स्त्रियों को तो इसका बहुत अनुभव है महाराज बाईस तो पैरेट का सोना घर में खरीद के रखो और तीन चार बार उसका जेवर बनवाओ और तोड़वाओ नई नई डिजाइन करवाओ दो, एक दो बार में वो बाईस कैरेज का नौ कैरेज रह जाएगा आपकी डिजाइन तो बदली लेकिन उसके साथ जो सोने की किस्म थी ना वो भी बिगड़ और गई जो नाम रूप हैं ये तो गढ़े जाते हैं बनते बिगड़ते हैं और जो सत्य है वो एक रस रहता है बुद्धियां कितनी आती हैं जागृत स्वप्न तो सुसुप्ति फिर काम क्रोध लो फिर मेरा, तेरा, सुखी दुखी और ज्ञान एक रहता है कुकर तो और द्वैत बनते बिगड़ते हैं और अद्वैत एक रहता है वृत्तियां बनती बिगड़ती हैं बोध एक रहता है और आभास बनते बिगड़ते हैं कूटस्थ एक रहता है शक्त की दृष्टि से आप कूटस्थ और वृत्तियों की दृष्टि से आप गोध और ये भेद भ्रम जो है भेद भेदजाल इसकी दृष्टि से आप अस्वय हैं इस बात को बारंबार सोचिए भीतर मैं सुखी दुखी हूं ये मत आने दीजिए ये आभा है और बाहर ये मेरा है ये तेरा है ये मत आने दीजिए अब आप लोगों का मेरा तेरा कैसा है इस समय भगवाएंगा आप सब बड़े समझदार हैं अभिमान में सबका खात्मा आप रोज देखते हैं खात्मा माने शून्य आत्मा में शून्य स्वरूप का माने शून्य सबका तात्मा होता है कहा? तो पशुशुप्ती में आप धनी रहते हैं आप बेटे वाले रहते हैं आप परिवार वाले रहते हैं जब गाढ़ नींद आती है तब आप धनी रहते हैं गरीब रहते हैं बुद्धिमान रहते हैं विद्वान रहते हैं क्या रहते हैं सबको छोड़ने पर आपको विश्राम मिलता है अगर एक दिन ये विश्राम न मिले दो दिन न मिले तीन दिन न मिले तो डॉक्टर की दवा करने पड़ेगी माने छोड़ के छोड़ के रहे बिना आपको विश्राम नहीं मिलता है सुखी दुखी भी छोड़कर रहना होता है रोल तो चाहे जितना रो लें दिन में सोते समय नहीं रोेंगे चाहे जितना हंसने दिन में सोते समय नहीं हंसेंगे जब ये हंसना रोना दोनों छूटता है तब आपको विश्राम मिलता है पर ये है कि इस विश्राम में दोष क्या है कि जब दुनिया मालूम नहीं पड़ती है तब आपको विश्राम मिलता है न ईश्वर मालूम पड़ता न जीव मालूम पड़ता न जगत मालूम पड़ता न अपना पराया मालूम पड़ता तो जब नहीं मालूम पड़ता तब आपको विश्राम मिलता है ऑ यो वेराम जीता जागता बेराम इसमें न मालूम पढ़ने की जरूरत नहीं है सब कुछ मालूम पड़े और आप विश्राम में रहें ये युक्ति वेदांत के पास है कि मालूम तो सब पड़े पर और सुसुक्ति में तो विश्राम मिलता है और वेदांत में विश्राम नहीं परमानंद का अनुभव होता है परमानंद सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है और दुनिया मालूम पड़ती रहती है तो समाधि काय को लगाई जाती है न मालूम पड़े इसके लिए नहीं नहीं आपका कार्य ये गलत है बोला वो आपकी बनाई हुई दुनिया को आप मिटा भी सकते हैं ये जो सामर्थ्य है आपके अंदर तो उसको जाहिर करने के लिए समाधि लगाई जाती है ये सारी दुनिया आपकी बनाई हुई है कौन बच्चा ऐसा पैदा होता है जो अपनी मां को पहचानता हुआ ही पैदा हो कि मेरी मां है पर आ गया कौन पत्नी ऐसी पैदा होती है जो अपनी, अपने पति को साथ लिए हुए पैदा दुनिया है आपकी मानसिक रचना आपके मन का खाना बाना आपके मन का जाल ये मेरा, मेरा, मेरा। ये मेरा तो ये जो अंतकरण सहित आत्मबोध है सारे अनर्थ का निदान नहीं है आप हैं तो प्रकाश परंतु अंतकरण वाले नहीं छोड़ने की तीन वही है जन्म मृत्यु का भय उसी में होता है समझदारी ना समझ का भय उसी में होता है और सुख दुख का भय उसी में होता है मरने जीने का भय उसी में होता है उस अंतकरण को ही छोड़ना पड़ेगा तो ये कैसे होगा इसके लिए उन्होंने श्रयम नमस्कार व्याकरण के प्रारंभ में सिद्धांत समझें उन्हें प्रेम नमस्कृत्य तदुपति ही परिभाव्य परिभावना करनी पड़ेगी क्या आ... तो... पतंजलि है और कात्यायन है पाणी में पानी कात्यायन पतंजलि में क्या कहा है उनके वचनों का परिभावन करना विचार करना हो बारम्बार बारम्बार बारम्बार एक बार के विचार में एक चोट में निशाना नहीं लगता है तो बार बार लगाओ लक्ष्यवेद तो एक ही बार होगा पर निशाना लगाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा ना? नत्मान हम परिभाव अपने आप का विचार करो देखो भाई मलकार हेमलतार पंटी खराब oh. oh. आज्ञा धर्म साम सहज सुचि कथा ब्रह्म विद्या नव क्या ुष् शांतिदूषा आारिचरिया जन नयन मनोमोहनी मुक्तवरिया पूूर्णाननंद तीर्थ गुरुमृत सपति इंद्र शब्द का अर्थ है हाथ हाथ के अभिमानी देवता को ही इंद्र कहते हैं। तो देवता की प्रधानता से उसका नाम है इंद्र और भौतिकता की प्रधानता से उसका नाम है हाथ पर इंद्रों का अर्थ होता है हम अपने हाथ से अच्छे अच्छे काम करें प्रदर्श प्रवाह बड़ा यशस्वी है अयम में हस्तो भगवान वेद में मंत्र मंत्रो ये मेरे हाथ भगवान अयम में भगवत करा एक बड़ा भगवान है छोटा भगवान नहीं है बड़ा भगवान अयम में हस्तो भगवान अयम में हस्तो भगवत करा द्वेश का मंत्र नहीं आदमी का खेलने का मन होता ब्रह्मरूप है ना तो जो ब्रह्म रूप होगा वो संकीर्णता में कभी हटेगा नहीं तो जब मनुष्य अपने को शरीर मान लेता है कि तभी उसका मन रहता है कि मैं फैलगा पहल हूँ पहले से फैलेगा तो उसका यज्ञ बढ़ेगा तो उसको संतोष होगा कि मैं फैल गया इसलिए उसको गुस्सा हो रहा है सच देना है पूरेगा ये पूछा सूखा ये जो तीन खा बोलते हैं और एक रेड में तीनखा बोलते हैं इन चार का ब्रेड है तीन खामे तीन जिससे सबको सिफाई पता है आज हम अपनी आंखों से सब चीजों को जिसके रस का जिसकी पाप कहीं प्रतिशत है कि वो सप्तियों की जरूरत ये जो हम बोलते है जरूर अगर है भगवान जो है वो शब्द जरूर पर बैठते हैं और के दूसरे ऐसी कांग्रेस करता है ये शब्द जरूरत है ये भगवान चाहता है अच्छा और इसकी गति कहीं नहीं है यहाँ तक की बोलना हो तो शब्दा की तब है तो भी शब्द से ही बोला जाएगा और रहे वहाँ शब्द की गति नहीं है जब कोई डर जा रहे हैं वहाँ, वहाँ नहीं नहीं है। तो शब्द है। तो बोलने जा है कोई बात नहीं है जरा शब्द की बहुत बुरा हो और शब्द भी शब्द कहते बोला जाता है ना न तरह वाचस्पति या तो बातों में गर्थ है तब तत्परी मानी बुक देवता का नाम है लेकिन जो अच्छी देव है देवता के गुरु का नाम का नाम पुत्र है शुक्र नाम मार्ग का जो कौन करता है तुम्हारे अंदर को का महा निर्माता है हमारे हाथ के अंतु काम है हमको अच्छी लोग हैं अच्छे महत्वपूर्ण है और